ब्लॉक की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है सुधा अनुपम की विज्ञान कविता गम पेपर कभी टिकट पर भूख लगाकर कर चिट्ठी आरोप चिपकाया है किसने खोजा होगा इसको सिर अपना खुजलाया है जिसने चमचम चम बल्ब बनाए जिसने बनाया फोनोग्राफ दुनिया की खोजों में बनता जिसका सबसे ऊंचा ग्राफ इनके पीछे वही एडिसन थॉमस अल्वा जिनका नाम गले गले तक डूब डूब कर करते थे जो अपने काम पर ये सोचा न अलवा ने गम पेपर की खोज करे बिजली के तारों से बाहर नई दुनिया में कदम धरे वो बस यूं ही परेशान थे जब भी गोद लगाते थे दो कागज को चिपकाने में हाथ मुए सन जाते थे एक दिन मिलकर असिस्टेंट से हर कागज पर पोती गम सूख गई गम लेकिन उसका असर जरा भी हुआ न कम जब भी फिर चिपकाना होता पानी से गीला करते गम के नाम से एडिसन जी अब बिल्कुल भी न डरते काम कर गया उनका फंडा चिप चिप गम से बच गए हाथ एक नई चीज की खोज मुफ्त में जुड़ गई उनके नाम के साथ उनका फंडा यू चल निकला जैसे चौक में खाओ चाट इतने काम का इतना सस्ता जैसे बीच शहर में हाट डाक टिकट हो या हो लिफाफा फ्लैग हो या फिर जॉटिंग पैग पानी या फिर थूक लगाओ तुम जानो क्या, क्या गुड क्या बैग अभी आप सुन रहे थे सुधा अनुपम की विज्ञान कविता गम पेपर वचक स्वर भारती परिमल